आप सुन रहे हैं इन्ना मैक्स ऑडियो। आपका शहर असल में कब जागता है यह सवाल शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे ज्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब होगा अलार्म की आवाज से या फिर सुबह की पहली ट्रैफिक से लेकिन असल में शहर तो बहुत बहुत पहले जाग चुका होता है उस वक्त जब सड़कें एकदम खामोश होती हैं चाय की दुकानें तक नहीं खुली होती और हम सब आराम से सो रहे होते हैं और यह एक तरह का जादू ही है, है ना हम जब अपने दिन की शुरुआत करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो सड़कें वो पहले से ही साफ होती हैं व्यवस्थित और दिन के लिए पूरी तरह से तैयार और हमारे लिए कहानी बस वहीं पर मतलब खत्म हो जाती है सड़क साफ है बात खत्म आज हम जिस स्रोत पर बात करने वाले हैं वो दी इन्विजिबल आर्किटेक्चर ऑफ क्लैनलीनेस नाम की एक ऑडियोस्क्रिप्ट के कुछ हिस्से हैं और हमारा मकसद है उन प्रणालियों की गहराई में उतरना जो हमारे शहरों को चलाती हैं और जिनके पीछे का जो श्रम है जो लोग हैं, वो अक्सर हमारी नजरों से आ, पूरी तरह ओझल रहते हैं और यही आज की हमारी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है कि कैसे कोई चीज जो हर रोज बिना चूके इतनी परफेक्ट तरीके से काम करती है वो धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है इनविजिबल और फिर सवाल ये उठता है कि अदृश्यता ये, ये इनविजिबिलिटी अपने पीछे छिपाती क्या है तो ये एक तरह का विरोधाभास हुआ है ना कि सिस्टम जितना बेहतर काम करता है उसके पीछे के लोग उतने ही अदृश्य हो जाते हैं बिल्कुल उनकी सफरता ही उन्हें एक तरह से गुमनामी में धकेल देती है और ये सिर्फ सफाई तक ही नहीं है हमारे फोन में सिग्नल नलों में पानी घर तक आने वाली बिजली ये सब ऐसी ही अदृश्य व्यवस्थाएं हैं सही बात है हम इन्हें तभी नोटिस करते हैं जब ये काम करना बंद कर देती है स्रोत हमें इसी अदृश्यता के अंदर झांकने के लिए कह रहा है ठीक है तो स्रोत के मुताबिक शहरों की ये सुबह की सफाई कोई संयोग नहीं है ये एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ प्रदर्शन है एक कोरियोग्राफी है हाँ और सोर्स में इसके जो डिटेल्स दिए हैं, वो बहुत कमाल के हैं। कि ये व्यवस्था पूरी तरह नियोजित है समय तय है और इसे बाकायदा मापा जाता है सफाई कर्मचारियों के मार्ग उनके राउट्स वो भी पहले से तय होते हैं लक्ष्य निर्धारित होते हैं और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प शब्द आता है जिसका स्रोत में जिक्र है परफॉर्मेंस मेट्रिक परफॉर्मेंस मेट्रिक हाँ साफ सुथरी सड़कें असल में एक परफॉर्मेंस मेट्रिक हैं इसका मतलब है कि किसी मैनेजर की स्प्रेडशीट में एक कॉलम है जिसमें लिखा है सड़कें साफ हुईं और उसके आगे हर रोज एक टिक मार्क लगता है अच्छा ये सिस्टम इंसानो के लिए नहीं बल्कि उस टिक मार्क के लिए बनाया गया है सारा जोर नतीजे पर है रिजल्ट पर प्रक्रिया पर नहीं मतलब सड़क साफ दिखनी चाहिए बस वो कैसे हुई किसने की किन हालातों में की? ये उस मीट्रिक का हिस्सा नहीं है ये तो बहुत पावरफुल इमेज है मतलब एक पूरे शहर की सफाई को एक डेटा पॉइंट में बदल दिया गया है हम्म। और शायद इसी वजह से जैसा आपने कहा यह अदृश्य हो जाता है क्योंकि जब कोई सिस्टम इतना भरोसेमंद हो जाए की हर सुबह सड़क साफ ही मिलेगी तो हम उस पर सवाल करना बंद कर देते हैं बिल्कुल वो हमारी आदत का हिस्सा बन जाता है जिज्ञासा का विषय नहीं रहता है वो पूछता है जब प्रक्रियाओं से ज्यादा परिणाम मायने रखते हैं तो प्रक्रिया के अंदर के लोगों का क्या होता है मतलब जब हमारा पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर हो कि स्प्रेडशीट में टिकमार्क लगाया नहीं तो उन लोगों का क्या? जो अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित होते हैं लेकिन यह कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम क्यों इस्तेमाल किया जाता है मतलब क्या इसके पीछे कोई खास वजह है ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसके पीछे कई वजहें हैं जिनमें सबसे बड़ी हैं लागत और लचीलापन, लचीलापनिटी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए कर्मचारियों की जिम्मेदारी सीधी सरकार पर नहीं होती तो पेंशन स्वास्थ्य लाभ इन सब की जवाबदेही कम हो जाती है और जरूरत के हिसाब से कर्मचारियों की संख्या को घटाना बढ़ाना भी आसान हो जाता है मतलब सिस्टम में लेयर्स बढ़ जाती है हाँ कार्यकर्ता सीधे शहर के प्रति जवाबदेह नहीं होता वो एक सुपरवाइजर को रिपोर्ट करता है जो एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम करता है और उस कॉन्ट्रैक्टर का शहर के साथ एक अनुबंध होता है तो एक पूरी चेन बन जाती है जो आम नागरिक की नज़र से बहुत दूर है हम्म। और इसी से शायद स्रोत की वो लाइन जुड़ी है जो मुझे बहुत असरदार लगी जिम्मेदारी ऊपर की ओर जाती है और जवाबदेही अगल बगल में धुंधली हो जाती है इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है इसे थोड़ा और समझते हैं चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक नागरिक सुबह टहलते हुए देखता है कि एक सफाई कर्मचारी बिना दस्तानों या सही जूतों के काम कर रहा है उसे चिंता होती है अब वो शिकायत किससे करे? अगर वो कर्मचारी सीधे शहर का होता तो शायद एक सीधा तरीका होता लेकिन यहाँ वो एक कॉन्ट्रैक्टर का कर्मचारी है तो नागरिक शायद नगर को फोन करेगा हाँ और नगर उस विभाग को बताएगी जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेज करता है वो विभाग कॉन्ट्रैक्टर को एक ईमेल भेजेगा कॉन्ट्रैक्टर अपने सुपरवाइजर से बात करेगा और शायद तब तक तब तक वो कर्मचारी से जा चुका होगा। exactly. और शायद कुछ भी ना बदले कुछ भी नहीं इसी को धुंधली जवाबदेही कहते हैं जिम्मेदारी तो है लेकिन वो ऊपर की तरफ है कॉन्ट्रैक्टर शहर के प्रति जिम्मेदार है की काम हो जाए ठीक है लेकिन अगल बगल की जवाबदेही एक नागरिक की उस कार्यकर्ता के प्रति या उस कार्यकर्ता की नागरिक के प्रति वो इस सिस्टम की परतों में कहीं खो जाती है सिस्टम यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया है कि काम हो जाए लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो इंसानी गरिमा के साथ हो वो उस परफॉर्मेंस मेट्रिक का हिस्सा ही नहीं है और इसी से जुड़ा है इन वर्कर्स की रिप्लेबिलिटी का पहलू मतलब उन्हें कितनी आसानी से बदला जा सकता है हाँ श्रोत कहता है की अनुपस्थिति कोई विकल्प नहीं है अगर कोई कार्यकर्ता बीमार पड़ता है या नहीं आ पाता तो सिस्टम रुकता नहीं है उसकी जगह तुरंत कोई और ले लेता है हाँ और ये सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत भी है और शायद सबसे बड़ी क्रूरता भी है सिस्टम के नजरिए से देखें तो ये कमाल का है रेजिलियट है हम्म एक पुर्जा खराब हुआ दूसरा लगा दिया मशीन चलती रहती है काम जारी रहता है शहर साफ रहता है ऊपर ऐसी देखने आरोप सिस्टम में कुछ भी टूटावा नहीं लगता सब कुछ पहले जैसा ही है लेकिन इंसान के नजरिए ऐसी ये तो बहुत का सीधा संबंध है बदलाव की धीमी गति से स्रोत में एक वाक्य है जो इस पर सटीक बैठता है हम किसी रुकावट पर तो जोरदार प्रतिक्रिया देते हैं लेकिन जो चीज लगातार चलती रहती है वो हमें शायद ही कभी चौंकाती है मुझे याद है एक बार हमारे यहाँ सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी अच्छा सिर्फ दो दिन में शहर का हाल बेहाल हो गया था हर तरफ कूड़े के ढेर बदबू शायद तभी पहली बार हम में से ज्यादातर लोगों ने इस अदृश्य सिस्टम को देखा था जब वो टूट गया हाँ जब वो टूट गया तब अखबारों में टीवी पर उनकी मांगे उनके काम करने के हालात सब पर चर्चा हो रही थी और जैसी हड़ताल खत्म हुई सड़के नागरिकों के दृष्टिकोण से सिस्टम कभी विफल होता ही नहीं तो सुधार या पूछताछ के लिए कोई प्रेरणा ही नहीं मिलती सिस्टम की यही बेजोड़ दक्षता ही उसके भीतर की समस्याओं को हमारी नजरों से छिपा लेती है जैसे कार्यकर्ताओं के अधिकार उनकी सेहत एक मिनट लेकिन क्या ये दक्षता जरूरी नहीं है एक स्रोत ये, ये नहीं कह रहा की दक्षता बुरी चीज है हम सब एक साफ सुथरा शहर चाहते हैं हाँ, बिल्कुल मुद्दा दक्षता का नहीं बल्कि उस दक्षता की कीमत का है सवाल यह है कि क्या हम उस कीमत से वाकिफ है क्या एफिशिएंसी का मतलब हमेशा इनविजिबिलिटी ही होना चाहिए स्रोत हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जहाँ सिस्टम कुशल भी हो और उसके पीछे के इंसान दिखाई भी दें? अगर हम इन सब बातों को जोड़ के देखे तो तस्वीर क्या बनती है ये पूरा सिस्टम आखिर किस मकसद से बनाया गया मुख्य तर्क ये है की यह पूरी प्रणाली कुशल और मुख यानी एफिशिएंट और साइलेंट होने के लिए ही डिजाइन की गई है hmm. इसका मकसद है कि काम हो जाए और किसी को पता भी ना चले क्योंकि जब तक किसी को पता नहीं चलता कोई सवाल नहीं पूछता सही बात है कल सुबह सड़कें फिर से साफ होंगी लोग उन पर चलेंगे अपनी गाड़ियों में गुजरेंगे और अपने अपने कामों पर आगे बढ़ जाएंगे बिना एक पल भी ये सोचे कि की सफाई आई कहां से? ये तो कहा चौंकाने वाली बात है मतलब मैं हर सुबह जिस साफ सड़क को देखकर खुश होता हूँ वो असल में एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत पर आ सकती है जिसके बारे में मुझे कोई अंदाजा ही नहीं है और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर ऐसी जोड़ देखें तो स्रोत का अंतिम संदेश बहुत शक्तिशाली है साफ सुथरे शहर सिर्फ अच्छी योजना को ही नहीं दर्शाते हम्म वे अदृश्य श्रम को भी दर्शाते हैं एक ऐसे श्रम को जिसे देखने की हमें आदत नहीं है एक ऐसी मानवीय मशीनरी जो हमारे जागने से पहले अपना काम करके चुपचाप चली जाती है लेकिन स्रोत के अनुसार, एक बार जब कोई इस श्रम को देख लेता है इस व्यवस्था को समझ लेता है तो उसे अनदेखा करना बहुत मुश्किल हो जाता है वाकई आज की हमारी ये बातचीत सुबह की एक साफ सड़क के साधारण से अवलोकन से शुरू हुई और हमें उस जटिल स्तरित और अक्सर अदृश्य रहने वाली प्रणाली तक ले गई जिसने इसे संभव बनाया ये जानना कि हमारे आसपास की दुनिया को चलाने के लिए पर्दे के पीछे कितनी मेहनत और कैसी काम करती हैं, नजरिए को पूरी तरह बदल देता है और स्रोत की जो अंतिम पंक्ति है वो मन में रह जाती है एंड वंस यू हर्ड दैट यू डों आप उसे भुला नहीं पाते हाँ यानी एक बार जब आप ये सुन लेते तो आप इसे भुला नहीं पाते ये ज्ञान ये जागरूकता आपके साथ रह जाती है अगली बार जब कोई सुबह एक साफ सड़क पर चलेगा तो शायद उसका अनुभव थोड़ा अलग होगा वो आवाज आपके जहन में गुंजती रहती है शायद वो सिर्फ सड़क की सफाई नहीं देखेगा बल्कि उसके पीछे की कहानी को भी महसूस करने की कोशिश करेगा बिल्कुल अंत में एक विचार सबके लिए है ये स्क्रिप्ट सफाई कर्मचारियों की बात करती है लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के पीछे और कौन से अदृश्य ढांचे काम कर रहे हैं खाना डिलीवर करने वाले राइडर्स से हमारे सर्वर को चलाने वाले डेटा सेंटर के कर्मचारियों तक और कौन सी प्रणालियां इतनी अच्छी तरह से काम करती हैं कि उनके भीतर के लोग हमारी नजरों से पूरी तरह ओझल हो गए हैं आप सुन रहे हैं